यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं ब्रण विदूव प्रणोति तस्म तंगु प्रकाशम मु शरण प्रपन्न ओ शांति शांति शांति ही शंक्य केशव बादरायनम सूत्रभाष्य वंदे भगवुनपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्ति मूर्तिभागिने वोमवद्यादेहाय दक्षिणमूर्त नम शाति शांति शांति, शांति ही। भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस ग्रंथ के इक्यावनवे श्लोक तक का विचार हम लोग कर चुके हैं बावनवे श्लोक का विचार प्रारंभ होना है पचासवे श्लोक में जीवन मुक्त का लक्षण बताते हुए ये कहा गया था कि जो दो प्रकार का सुख है एक बाह्य सुख है एक आभ्यंतर सुख है बाह्य सुख है प्रिय मोद प्रमोद नामक अंतकरण की वृत्तियां वे उनमें बाह्यत्व भी हैं अनित्यत्व भी हैं ऐसे कई एक दोष हैं बाह्य सुख में पारतंत्र परिच्छिन्नता वो जो सदोष बाह्य सुख है उसके प्रति तो अनासक्ति ये जीवन मुक्त का स्वभाव है जिसे भगवान ने स्थित प्रज्ञ का द्वितीय अध्याय में लक्षण बताते हुए प्रथम लक्षण के रूप में कहा प्रजहाति यदा कामान सर्वान्थ मनोगतान तो सुख या सुख साधन विषयक ही कामनाएं होती है और वो भी कौन सा सुख जो अनुपलब्ध है आत्म सुख तो जीवन मुक्तों को नित्य उपलब्ध होने से तद विषयक कामना रहेगी नहीं तो बाह्य सुख विषयक ही अज्ञानी में कामनाएं दिखती हैं उन कामनाओं को तो समूल त्याग दिया उनका प्रकृष्ट त्याग कर दिया उसी को यहां पर बाह्य अनित्य सुखा शक्तिम हित वब्द से कहा है और जो आभ्यंतर सुख है बाह्य सुख में विद्यमान जो दोष है उन सारे दोषों से रहित है निर्दोष है उसमें बाह्यत्व तो नहीं जड़ तो नहीं और परिचिन्न तो नहीं अनित्यत्व तो नहीं आत्मसुख में वो चित्त स्वरूप है चिदानंद है ना चिदानंद में कर्मधारे समास है चित चासो सो आनंदेती चिदानंद तो चित पदार्थ और आनंद पदार्थ अलग अलग दो नहीं है एक ही वस्तु को चित शब्द से उसमें चिद रूपता दिखाई जा रही है और आनंद शब्द से बताया जा रहा है आनंद रूपत्व को तो वो जो चेतन आनंद है ये तो प्रियमोद प्रमोद नामक सुख जड़ अंतकरण का परिणाम होने से जड़ है अतः वह साक्षी भाष्य है अंतकरण तथा अंतकरण की वृत्तियों को वेदांत सिद्धांत में साक्षी भाष्य माना है न और आत्मा स्वयं प्रकाश है अरे आत्मा का स्वरूपूत सुख है ये दिखाने के लिए आत्मसुख निवृत इसमें आत्मसुख में भी कर्म धारे समास है आत्मा च तत्च इति आत्मसुख का मतलब आत्मा का स्वरूपूत जो सुख है वह जिसे उपलब्ध हो रहा है उससे निर्वृत है निर्वृत का अर्थ है संपन्न आत्म आत्मसुरूभूत सुख से जो संपन्न है समृद्ध है उसे बाह्य सदोष सुख की अपेक्षा नहीं रहेगी जीवन मुक्त का दो पदों के द्वारा पूर्वार्ध में लक्षण बताया वो आत्म सुख बाह्य सुख के तरह पर प्रकाश्य नहीं है अपितु तो स्वयं प्रकाश है इसे तृतीय पाद में बताया अंतर रेव प्रकाश थे चौथे पाद में पचासवें श्लोक के कि वो अंदर ही अंदर मैं के रूप में हमेशा स्पुरित होता रहता है आनंद जीवन मुक्त को मैं आनंदी हूं आनंदवान हूं ऐसा स्पुरन नहीं होता उसे मैं आनंद हूं इस रूप में वो स्फुरित हो रहा है स्वयं आनंद ही स्पुरत हो रहा है का अर्थ है जो स्वयं स्फूरित हो रहा है वह स्पुरन रूप है स्पुरन तो का अर्थ है चेतन कैसे अंदर ही अंदर स्पुरित हो रहा है मैं के रूप में इसे स्पष्ट करने के लिए घट में जो प्रदीप्त तो प्रदीप है वह जैसे बाहर भासता न हो तब भी अंदर ही अंदर प्रकाशित होता है किसी दीपांतर से प्रकाशित नहीं हो रहा है वो घट के अंदर स्वयं ही प्रदीप प्रकाशित हो रहा है अपने स्वरूप प्रकाश से ऐसे शरीरादि रूप घट में आत्मज्योति रूप सुख स्वयं ही स्पुरत होता है और जब वो स्फुरित हो रहा है उस समय उपाधिस्थ है लेकिन उपाधि तथा उपाधि धर्मों से अलिप्त है लिपायमन नहीं होता इसे इक्यानवे श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया कि उपाधिस्थोपी तत्म धर्म न लिप्ता कैसे उपाधिस्त होने पर भी उपाधि के धर्मों से मान रहता इसके लिए अलग अलग दृष्टांत बताए हैं एक तो योमवत दृष्टांत है दूसरा मूढ़वत और तीसरा वायुवत ये अलग अलग ज्ञानी का स्वभाव स्पष्ट करने के लिए तीन दृष्टांत है आकाश अलिप्तता के लिए आकाश का दृष्टांत और अंदर ही अंदर मैं के रूप में स्पुरित हो रहा है बाहर विद्या के अभिमान के रूप में विद्वत्ता के रूप में विद्वान स्वभावतः ही अपनी विशेषता को प्रकट नहीं करता इसे समझाने के लिए दृष्टांत है ओ मूढ़वत तो जैसे मूढ़ व्यक्ति बाहर अविवेक से युक्त प्रतीत होता है अंदर भी अविवेक रहता है दृष्टांत में और दारिष्टांत में जितना समान अंश है उतना दृष्टान्तगत साम्य दार्टान्त में ग्रहण किया जाता है मूढ़ को तो अंदर बाहर दोनों में अविवेक है व्यवहार काल में प्रारब्ध प्रारब्धवशात कार्यक्रम संघात में बाधित तो अहंता ममता व्यवहार करते समय जीवन मुक्त की भी होती है वो भी जब बाधित तो अहंता कार्यक्रम संघात में करेगा तो मैं के रूप में कार्यक्रम संघात का ही प्रयोग करेगा कार्यक्रम संघात को मैं करके कहेगा उसके व्यापार को मेरा व्यापार मान लेगा लेकिन जब तक प्रारब्ध के अनुसार कार्यक्रम संघात में बाधित अहम मम अध्यास होता है प्रारब्ध कराता है वो अध्यास तब तक मूढ़ जैसा अबाधित अहंता ममता शरीर आदि में करके व्यवहार करता है ऐसा ही करता हुआ दिखता है इतना बाह्य साम्य है तो मूढ़वत तिष्ठेत और बाकी मूढ़ व्यक्ति जिस विषय में उसको कोई ज्ञान नहीं है तो अपना चुपचाप पड़ा रहता ऐसे व्यवहार में जब प्रारब्ध कार्यक्रम संघात में बाधित अहंता मंगता नहीं कर रहा है उस समय कार्यक्रम संघात मूढ़ व्यक्ति का कार्यक्रम संघात जैसे उसके अज्ञात विषय में शांत रहता है प्रवृत्ति रहित होकर के रहता ऐसा ये भी प्रवृति रहित होकर के रहेगा ये समानता दिखाने के लिए रहेगा ये मूढ़वत ये दृष्टांत है तिष्ठेत और कार्यक्रम संघात का व्यवहार जिस समय हो रहा है उस समय उस व्यवहार के सिद्धि में आ नहीं सीधे सिद्धि समूह भूत्व के अनुसार इसे समझाने के लिए वायु का दृष्टांत है तो वायु जैसे सुगंधी बगीचे से सुगंधी पुष्प खिले हैं जिस बगीचे में उस बगीचे से निकलती हैं उस समय भी रहता है ये नहीं कि यहां बड़ी सुगंधी है तो कुछ दिन कुछ समय के लिए रुके और दुर्गंधी नाले के पास से निकल रहा है तो गति बढ़ा दे ऐसा वायु का स्वभाव नहीं होता वह अपनी जो स्वाभाविक गति है उस गति से चलता रहता है रुकता नहीं है ऐसे व्यवहार काल में व्यवहार की फल सिद्धि हो गई तो रुके नहीं हर्षविकार से युक्त होना रुकना है वहां पर फल सिद्धि में और कभी प्रतिकूल व्यवहार किया अनुकूल व्यवहार किया लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं आया तो नाले के तरफ हुआ उस असिद्धि में भी वह अपनी गति नहीं बढ़ाता का मतलब एक स्वाभाविक जो आत्मचिंतन का प्रवाह रहता है उसके अंदर स्वतः स्फूरित होने वाला वो होता रहता है इस प्रकार ये आपका हुआ एक्यावन तथा, एक, एक तथा बावनवे क्या नाम पचासवे श्लोक में जीवन मुक्त का लक्षण और जीवन मुक्त उपाधि धर्मों से अलिप्त रहता है ये बात बावनवे श्लोक में बताया जा रहा है कि जीवन मुक्त उपाधि को धारण करके कब तक रहता है फिर वो उपाधि के विशेषता के कारण उसके अनुभव से यद्यपि युक्त नहीं है शास्त्र के दृष्टि में भी वो निर्विशेष ही है उपाधिस्थ होने पर ही। युक्ति से भी उपाधिस्थ होने पर भी निर्विशेष ही है उपाधि रहे या न रहे जीवन मुक्त के आनंद की स्पूर्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन वह विदेह मुक्ति जो कभी कभी जीवन मुक्ति का अभ्यास परिपक्व न होने पर उन तरंगों के तरह जैसे जल के सरोवर में एक कंकड़ डाला तो सरोवर उठता है ऐसे विक्षेपों के तरंगे उठती है यदि जीवन मुक्ति का अभ्यास नहीं है और उत्तरोत्तर भूमिकाएं अर्जित नहीं की ज्ञान के फलभूत ज्ञान की फलभूत भूमिका असन शक्ति पदार्थ भावनी तूर्यगा वो तरंगे उपस्थित हो सकती है और उपस्थित कराने होगी किसमें बुद्धि में, में ज्ञानी के और जब ज्ञानी का शरीर छूटेगा तो ज्ञानी अपने निर्विशेष स्वरूप से ही अवस्थित रहेगा जिस उपाधि में ये तरंगे उठ रही थी वो तरंगे भी नहीं उठेगी लेकिन ये कब होगा विधेय कैवल्य तो छादोज्य श्रुति का आधार लेकर के भगवान भाष्यकार बावनवे श्लोक में बता रहे हैं प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही जैसे ही कार्यक्रम संघात छूट जाता है कार्यक्रम संघात के साथ कर्मत संबंध है ना शरीर के साथ वो छूट गया और कर्म है प्रारब्ध कर्म वो निमित्त नहीं रहा तो नैमित्तिक जो शरीर के साथ तादात्म्य संबंध है वो भी छूट जाएगा बाधित रूप से जो हो रहा था और ज्ञानी का सूक्ष्म शरीर भी बाधित होने से इस शरीर से निकल करके किसी शरीर शरीरांतर में नहीं जाएगा जैसे अज्ञानी अपने स्थूल शरीर का प्रारब्ध शांत होने पर सूक्ष्म शरीर को लेकर के देहांतर का ग्रहण करने के लिए यात्रा करता है ऐसी यात्रा ज्ञानी की नहीं होगी न तस्य प्राणा उत्क्रामंती अत्रवलीयते के अनुसार उनके सूक्ष्म शरीर की स्थिति दो प्रकार से होगी ज्ञानी के दृष्टि में तो परमात्मा में ही सूक्ष्म शरीर अंत पाति सत्रह तत्वों का स्वरूप विलय होगा जैसे रस्सी का ज्ञान होने पर रस्सी के अज्ञान से कल्पित सर्पादि का स्वरूप विलय होता है ऐसे ही सूक्ष्म शरीर स्वरूप में विलीन होगा और अज्ञानी के दृष्टि में सूक्ष्म शरीर अंतपाती पाती तत्वों का जो परिणामी उपादान कारण है अपचीकृत पंच के रजोगुण उनमें विल होंगे सूक्ष्म शरीर के तत्व और ब्रह्मज्ञानी स्वयं अपने स्वरूप से अवस्थित होगा जगत अधिष्ठान के रूप में सर्वात्मा के रूप में ये बात बावनवे श्लोक में बताई जा रही है बावनवे श्लोक का उच्चारण कर लें उपाधि विलयाद विष्णु निर्विशे संशेन्मुनि जले जलम वियद तेजस्तेज शिवा यथा तो ही विशे, आ, ऐसा नहीं उपा मुनि उपाधि विलया निर्विशेषं विष्ण विषेत विष्णु शब्द का अर्थ होता है व्यापन शील शील शब्द का अर्थ होता है स्वभाव विश्ली व्याप्तो धातु से स्वभाव अर्थ में विष्णु क्या नाम नुच्छ प्रत्यय हुआ है तो बनता है विष्णु विष्णु धातु है नु प्रत्यय है प्रत्यय का नु बसता है और ये जो है आपका सप्तमी का एक वचन बनेगा विष्णु प्रत्यय हुआ है स्वभाव अर्थ में तो ब्रह्म का व्यापन स्वभाव है स्वभाव यानी स्वरूप वो स्वरूप अतः व्यापक ही है और व्यापक में कोई विशेषता नहीं है तारतम्य नहीं है निरपेक्ष विष्णु है वो एक भगवान विष्णु है ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में विष्णु वे तो सविशेष है सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहे इत्यादि से ब्रह्मा तथा महेश से वैलक्षण्य रूप विशेषता का वर्णन इन प्रसिद्ध तीन देवताओं में से विष्णु नामक देवता के हुआ है इसलिए उन्हें तो कहा जाएगा सविशेष विष्णु व्यापनशील नहीं निर्विशेष ये निरपेक्ष व्यापक होता है स्वभावतः व्यापनशील होता देशकाल वस्तु से अपरिचिन्न होता और वो जो ब्रह्म का स्वरूप है उसी स्वरूप में विषेत यानी प्रविष्ट हो जाता है कौन तो मुनि ही मुनि निर्विशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है जिसे कठोपनिषद में तद विष्णु हो परमं पदम इस वाक्य से कहा है विष्णु का परम पद कौन है उसी का वर्णन करते हुए अव्यक्ता पुरुष परसे जो परत्व की पराकाष्ठा के रूप में वर्णित तो निर्विशेष परमात्मा है उसे विष्णु का परम पद कहा है पद का अर्थ है स्वरूप तो विष्णु के परम पद को याने निर्विशेष स्वरूप को विशेष यानी प्राप्त करता है मुनि जिसने जीवनभर मय के रूप में भूमा का ही चिंतन किया है अनुभव किया है वह मुनि है अनुभविता ज्ञानी जीवन मुक्त कब ये विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है तो कहते उपाधि विलयात उपाधि है कार्यक्रम संघात और उस कार्यक्रम रूप उपाधि के विलय अवस्था में क्या होता है तो वह विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है ये उपाधि विलय समकाल में ही उपाधि विलयात अन अनंतर का अर्थ बाद में ऐसा नहीं करना अनंतरम में अंतर शब्द का अर्थ है कालभेद अंतर शब्द का अर्थ और अनंतरम का अर्थ हो जाएगा उस काल भेद से रहित कार्य कारण भाव में थोड़ा क्षणिक भेद होता है कारण पहले होता है कार्य बाद में आता है लेकिन यहां पर अनंतर शब्द वो जो पौर्वापरिय रूप सूक्ष्म काल भेद को कार्य कारण के बताता है अंतर शब्द और अनंतर शब्द बता रहा है उसका अभाव जिस समय शरीर छूटा उसी समय विशेष भाव को प्राप्त हुआ योग योगपद्य है जैसे घट के फूटते ही घटाकाश कोई अलग रहा और एक क्षण बाद महाकाश में विलीन हुआ ऐसा नहीं होता है घट रूपी उपाधि के नष्ट होते ही घटाकाश महाकाश रूप से ही अवस्थित होता है महाकाश था ही घट के रहते हुए भी महाकाशी था, घट के फूटने पर भी वह महाकाश के रूप में ही भाजता है रहते हुए इतना अंतर था कि महाकाश होता हुआ भी परिचिन्नता प्रतीत हो रहा था उपाधि के कारण वो परिचिन्नता मिट जाती है विशेष प्रतीत हो रहा था वो सविशेषता समाप्त हो गई उपाधि जाते ही औपाधिक सविश, सविशेषता भी समाप्त हुई निर्विशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ किसी को विधेय कैवल्य कहा जाता है, विधेय मुक्ति कहा जाता है, तो उपाधि विलयात विष्णु निर्विशेषम मुनि विशेष ये निर्विशेषम यथाश्यात तथा क्रियाविशेषण है तो विभक्ति प्रथमांत है नपुशक् है क्रिया का विशेषण है तो निर्विशेषम यथाश्यात तथा विषय ऐसा अर्थ निकल विशेष का अर्थ है उपाधि निमित्तक जो परिचिन्नता और निर्विशेष का अर्थ होगा उससे रहित विशेष सारी विशेषताओं से रहित जिससे हो सकता है ऐसे विष्णु के स्वरूप में प्रविष्ट होता है है ये प्रथम नहीं द्वितीय निर्विशेषम विषेत विशेष क्रिया का कर्म है वो तो कैसे निर्विशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है उसमें प्रवेश करना है प्राप्त होना था ही तो अप्राप्ति से जो उपाधि के कारण प्रतीति हो रही थी वो प्रतीति मिट जाती है इसे समझाने के लिए ये दृष्टांत है तीन तो जले जल यथा को पहले लीजिए यथा जले जलम विषेद पूर्व वाक्य से विषेत क्रियापद को ले आइए तो जैसे गंगा जी का जल सूर्य को अर्घ्य देने के लिए गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद या तो किसी पात्र में डुबकी लगाने वाला वो जल उठाता है और फिर सूर्य का अर्घ्य देने का मंत्र बोलते हुए उसी जल में छोड़ देता है तो जब तक पात्र में था तब तक अलग सा प्रतीत हो रहा था गंगाजल और वह गंगा जी में अर्घ्य देने का मंत्र बोलते हुए छोड़ दिया तो वह जल रूप ही है गंगा रूप ही है पात्र में उठाने के बाद गंगा जी से अलक्षा प्रतीत हो रहा था तो जल में प्रविष्ट प्रक्षिप्त जल जैसे जल भाव को प्राप्त करता है गंगा भाव को प्राप्त करता है ऐसे अनादि काल से अनादि अनिर्वचनीय अविद्या ने कार्यक्रम संघात रूपी पात्र में चिदानंद स्वरूप जल को भर रखा है जो सच्चिदानंद रूपी गंगाजी जी है निर्विशेष सच्चिदानंद रूप गंगाजी उस गंगा जी से कार्यक्रम संत रूप घड़े में सच्चिदानंद भर दिया और साधक ने साधना करके ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त दोषो को निवृत्त करने के बाद अहम ब्रह्मास्मि यह बोध हुआ उससे ज्ञान निवर्ते दोष भी निवृत्त हुए प्रारब्ध अवशिष्ट था वह भोग करके समाप्त कर लिया तो अब ये कार्यक्रम संघात रूपी जो पात्र हैं, इस पात्र से जल के सचिदानंद स्वरूप गंगा जी ने प्रक्षेप का समय आ गया तो फिर वह जल में डाला हुआ जल वैसे जल स्वरूप ही बन जाता है जल से अलग नहीं बचता गंगा जी अलग नहीं बचता ऐसे ज्ञानी का कार्यक्रम संघात प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही छूटता है और कार्यक्रम संघात छूटते ही वह निर्विशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त करता इसके लिए दृष्टांत हुआ जले जलम निक्षिप्तम यथा जले जलम विषय ऐसा लगा दीजिए ऐसे ही दूसरा एक दृष्टांत है यानी आकाश और योम यानी आकाशी योमनी ये योमन प्रातिपदी का सप्तमी का एक क्वेश्चन है तो योमनी इस सप्तमी अंत तो योमन शब्द से लेना महाकाश को और वियत शब्द से लेना घटाकाश को तो घटाकाश जैसे घट के नष्ट होते ही महाकाश भाव को प्राप्त करता महाकाश में प्रविष्ट होता है महाकाश स्थाई प्रविष्ट होना क्या है उपाधि का विलय ही महाकाश से अलग सा घटाकाश को दिखाने वाली उपाधि के विलय का ही नाम है घटाकाश का महाकाश में प्रवेश ऐसे ज्ञानी के कार्यक्रम संघात का विनाश ही माना जाता है ज्ञानी का निर्विशेष ब्रह्म भाव में प्रवेश निर्विशेष ब्रह्म जीवन मुक्त काल में भी ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी की दृष्टि में था ब्रह्म ब्रह्मज्ञानी अज्ञानी को शरीरादि के रहते हुए अलग सा प्रतीत हो रहा था जैसा अज्ञानी अपने आप को ब्रह्म से भिन्न समझता है ऐसा जीवन मुक्त को भी समझता था वो अज्ञानी को श्रुति समझा रही है इन दृष्टान्तों से कि ब्रह्म उसकी जीवित अवस्था में ही निर्विशेष ब्रह्म रूप से उनके अनुभव के दृष्टि से हैं और जैसा जीवित काल में अनुभव स्वयं का था उसी स्वरूप में उपाधि के नष्ट होते ही अवस्थित होता है इसके लिए ये वियद यौनी विषय ये दृष्टान्त है और दूसरा एक दृष्टांत है यथा वा वेज तेजसी विशेष से तेज तेज में प्रविष्ट हो जाए तो वह तेज़ स्वरूप ही है अमावस्या के दिन जो सूर्य का तेज रूप चंद्रमा है वह सूर्याभिमुख होता है तो चंद्रमा का तेज जिस का तेज था सूर्य का था उसी सूर्य में सूर्य के अभिमुख होते ही विलीन होता है इसलिए हमें प्रकाश स्वरूप चंद्रमा प्रतीत नहीं होता है उस उस दिन चंद्रमा का अनुभव नहीं होता किस दिन अमावस्या के दिन वो प्रकाशाभास अनुभव में नहीं आ रहा है वो प्रकाश स्वरूप बन गया लेकिन चंद्रमा की दृष्टि से चंद्रमा तो चाहते हैं अमावस्या ही बनी रहे क्योंकि उस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में रहते हैं जगत अभिमुख नहीं होते जगत अभिमुख चंद्रमा का होना हमारे लिए पूर्णिमा के दिन हम लोग कहते हैं व्यवहार में पूर्ण चंद्रमा है आज इन चंद्रमा को पूछ लो तो चंद्रमा अपने आप को उस दिन सबसे ज्यादा परिचिन महसूस करता है क्योंकि अपना जो वास्तविक स्वरूप है सूर्य उससे पूर्णतः विमुख होता है और जगत के अभिमुख होता है बाकी तिथियों में तो थोड़ा बहुत तो सूर्य के अभिमुख होता है चंद्रमा तो ऐसे वो तेज हो यानी चंद्रमा लीजिए तेजसी यानी अमावस्या के दिन सूर्य में एकीभूत होता है सूर्य के साथ सूर्य प्रकाश में चंद्रमा का प्रकाश मिल जाता है था ही वही ऐसे ही छोड़ते ही ज्ञानी बन जाता है तस्य चिम यावन्न विमोक्ष से अथ संपत् छांदोग्य श्रुति बता रही है प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही शरीरपात होता है और शरीरपात समकाल में ही ब्रह्मज्ञ निर्विशेष ब्रह्म भाव को यानी विधेयक कैवल्य को प्राप्त करता है जो ज्ञान का अदृष्ट फल है त्रेपनवे श्लोक की चर्चा हम लोग करेंगे कल आज सवा आठ बजे अरणिमंथन है तो यज्ञशाला में सब लोग तो आएंगे इसलिए सब प्रवेश करने का प्रयत्न भी नहीं करना यजमान और दो चार वो आचार्य लोग हैं वही रहेंगे और बाकी देखना हो तो आसपास बाहर से ओम पूर्ण मदह पूर्ण मिदम पूर्णा पूर्ण मुदच्य दे पूर्णस्य पूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य ओम शांति शांति शांति शाति शंकर शंकरचार्यवं बातरायनम सूत्र भाष्य वंदे भगवरो गुररात्मे मूर्ति मूर्तिद विभागिने वोम वदव्यादेहाय दक्षिणमूर्त नम ओं शाति शाति